चौथा प्रश्न मैं मृत्यु से इतना नहीं डरता हूं लेकिन दुखों से बहुत डरता हूं मेरे लिए क्या मार्ग है मृत्यु से शायद कोई डरता है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 तुम सोचो कोई तुमसे कहे कल तुम्हें मरना है तो शायद थोड़ा झटका लगे लेकिन कोई कहे कि एक सप्ताह बाद तो उतना तो झटका नहीं लगता और एक साल बाद तो तुम कहते देखेंगे दस साल बाद तो तुम कहते छोड़ो भी कहां की बकवास लगा रखी सत्तर साल बाद तो ऐसा तो तो लगता करीब करीब अमरता मिल गई करना क्या है और सत्तर साल कहीं पूरे होते इतना लंबा फासला फिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा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 प्रगाढ़ता से अपने चित्त में नहीं बिठाया इसकी क्षणभंगुरता ना पहचानी इसका नर्क ना देखा तो आशा लटकी रह जाएगी सोचोगे इस देह में नहीं हुआ यह बांसुरी ठीक नहीं थी चलो न रही होगी और भी बांसुरियां कोई और देह धरे, किसी और गर्भ में प्रवेश करे, मरते वक्त अगर थोड़ी भी आशा जिंदा रही तो फिर पुनर्जन्म हो जाएगा